आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइन एफ सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हमारे दोस्त मोहित दल उपस्थित है हमारी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत रहे हम कैसे उसको मैनेज करे वो सारी बातें हम उनसे सुनेंगे तो उनका बहुत ही अच्छा अनुभव है पंजाब से बिलोंग करते हैं बैंकिंग क्षेत्र में उन्होंने काम किया फिर शेयर मार्केट में काम किया काफ़ी जगह काम करने के बाद फिर अपने अभी सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद ही अपना ये व्यवस्था चलाते हैं मनी मैनेजमेंट यानी पैसे को कैसे नियंत्रण किया जाए और किस तरह से हमें उसको यूज़ करना है और हमारे जो चाहत है या हमारी जो ज़रूरत है किन चीज़ों को हम सबसे पहले प्रेफरेंस दें ये सारी बातें आज के शो में हम सुनेंगे मोहित दल जी से जो पंजाब से बिलोंग करते हैं आप सभी की तरफ से मोहित जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में नमस्कार बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए मोहित जी मैं ये जानना चाहूँगा कि हम लोग जैसे कि चार्ट अकाउंट करके सुना है सीए जिसको बोलते हैं क्या वो करने से हम फाइनेंस में एक्सपर्ट हो जाते क्या जी चार्ट अकाउंटेंट जो फील्ड है वो अकाउंट को मैनेज करने का है जी जैसे कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट है वो उसका मतलब होता है कि पैसे को पूरा मैनेज करना चार्टेड अकाउंटेंट एक अलग फील्ड है फाइनेंशियल कंसल्टेंट पैसे को मैनेज करना वो अलग फील्ड है दोनों में कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है दोनों अपनी फील्ड के टॉप मोस्ट के के हैं हैं हैं दोनों दोनों अलग-अलग अलग-अलग तो इसको कैसे हम लोग फाइनेंस कंसलटेंट लिए आ, किस तरह से हमको जाना होगा किस तरह का स्टेप्स यानी या ट्वेल्थ के बाद हमको क्या करना होगा करने के बाद जो मैथ में अच्छा है उसको प्लस वन प्लस टू कॉमर्स में करनी चाहिए अच्छा कॉमर्स उसके बाद बी फिर एम कॉम करे या एम बी ए करे वो पर करे फाइनेंस में पर्टिकुलरली फाइनेंस जिसमें मास्टर मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं वो फाइनेंस के होने चाहिए वो करे तो उसके बाद उसको नॉलेज के लिए कहीं भी वो इसके ट्रेनिंग वगैरह ले ले तो उसमें फाइनेंस के अच्छे आ सकते हैं गुण ठीक है दरअसल आप ये समझे कि बी कॉम के बाद जो डायरेक्टली हम ट्वेल्थ के बाद एच के बाद जो भी हम लोग कॉमर्स ले लेंगे तो बीकॉम करने के बाद फिर एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो फाइनेंस मास्टरी में एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा कॉमर्स जो है वो उसका मतलब ही होता है कि जो भी ट्रेडिंग होती है ट्रेडिंग बोले तो जैसे बिजनेसमैन होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं ना आया गया प्लस माइनस वो सब उसमें आता है जब आप बीकॉम करते हो बैचलर ऑफ कॉमर्स करते हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है कि बिजनेस का कैसे ट्रेडिंग किया जाता है उसमें क्या क्या प्लस और माइनस और कौन कौन सी चीजें में आपका अपॉर्चुनिटी और और क्या मिल सकती है तो जब उसमें आप मास्टरी करते हो मास्टर ऑफ कॉमर्स करते हो उसमें आप मेजर सब्जेक्ट फाइनेंस का रखते हो तो उसमें आपसे बहुत सारा स्कोप जो है और वाइडर रूप में आपको बहुत बड़े रूप में आपको समझ आना लग जाता है बी करने के बाद फिर एम हम लोग कर ले फाइनेंस में जी तो भी हो सकता है हाँ हो सकता है पर सिर्फ पॉइंट ये है कि वो जो हम पढ़ते हैं वो बीकॉम या एमकॉम या एमबीए करते हैं वो हमारी थ्योरी बहुत अच्छी बन जाती है उसको प्रैक्टिकल करने के लिए समझने के लिए भी कुछ एस्पेक्ट चाहिए होता है जैसे आप बोले तो शेयर मार्केट में जाके आप शेयर्स का पता कर सकते हो ठीक है किसी कंसल्ट कंसल्टेंट के पास जाके नहीं। नहीं। जैसे पी, -पी है प्रोविडेंट फंडस हैं शेयर मार्केट है म्यूचुअल फंड है इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस ये सबको आप उनके पास रह सीख सकते हो क्योंकि इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड हेल्थ इंश्योरेंस पीपीएफ बैंक अकाउंट एफ डी ये सब जो है फाइनेंस के ही पार्ट गिने जाते हैं हु. किसी को भी uh, टैक्स बचाना है या अपना पैसे को मैनेज करना है वो सब इसे फाइनेंस के अंदर ही आता है लेकिन अभी तक हम लोग का जो एक्सपीरियंस है हम लोग चार्ट अकाउंट से ये सारी चीजें कराते हैं कभी कभी चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो इसमें तो एक... और फाइनेंस में कैसा थोड़ा डिफरेंशिएशन आप बता पाएंगे देखिये जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं उनका मेन होता है कि, कि किसी कंपनी के अकाउंट के बारे में डील करना ठीक है कोई कंपनी में जाते हैं ना आपका पर्टिकुलरली सी होता है जो आपके अकाउंट में प्लस माइनस का होता है इन uh, आपका पैसा आना जाना उसकी सारी रिकॉर्डिंग रखता है और जो आपके uh, आगे बड़ी कंपनियां होती हैं उनके सारे लिट्टिकेशनस या अकाउंटेंट्स की बैलेंस शीट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए चार्टड अकाउंटेंट चाहिए होता है जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना कि मेरा पेट दुख रहा है तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है ना तो जो, जो लेटर पर लिख के देता है वो सी के नीचे स्टैंप लगती है दैट इज़ फॉर द चार्ट अकाउंटेंट चार्टड अकाउंटेंट्स का काम करता है जो मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंशियल कंसल्टेंट वो एक बहुत बड़ा फील्ड है फाइनेंस के किसी भी फील्ड फाइनेंस के कोई भी एक पार्ट है उसको समझने के लिए उसके भीतर जाना बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट जैसे सब लोग जानते हैं फाइनेंस में मेजरली बहुत आ, दुनिया यही समझती है कि फाइनेंस मतलब कि या तो लोन देना या शेयर मार्केट ये दो चीज़ों पर ही दुनिया ज़्यादा सोचती है भारतीय ठीक है।, है तो इसके अलावा ये हमारा जो फाइनेंस है बहुत बड़ा है ये दोनों एक आस्पेक्ट हैं फाइनेंस के ठीक है फाइनेंस में सबसे बड़ी वही बात होती है कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है जो ये शेयर मार्केट है या कोई और भी इंस्ट्रूमेंट है ये एक पैसे को बढ़ाने के उपाय हैं ठीक है तो इनको इनके उपायों को उसके हिसाब से ही दिया जाता है जैसे शेयर मार्केट है वो होता है मेनली लॉन्ग टर्म के लिए हार्ड लिया पाँच दस साल के लिए लेके छोड़ दिए फिर उसमें अच्छी रिटर्न आती है ये है पैसे को बढ़ाने के पैसे को मैनेज करने का मतलब होता है कि जैसे आज की डेट में क्या हर एक बंदा शर्ली क्लास में है जो कमाता है वो भी कुछ ना कुछ बचा, बचाता है पर जैसे देखा जाता है हमारे खर्चे बढ़ते रहते हैं हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते ख़र्चे बढ़ने के कारण हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है जिसको फाइनेंशियल कहते हैं कि पैसा आ, हमारी हालत बिगड़ गई कहते हैं ना जब कोई एमरजेंसी आती है हमारे पास पैसा नहीं है आज की डेट में जो जॉब करते हैं लोग वो कई लाख रुपए दो लाख रुपए महीना या पचास हज़ार रुपये महीना भी कमाते हैं वो बेसिकली आज भी क्रेडिट कार्ड और ईएमआई पे ही जीते लोन पे ही जीते यही सबसे बड़ा कारण है कि फाइनेंशियल लोग पढ़े बहुत हैं पर फाइनेंशियल इलिटरेसी बहुत है लोग इन बातों को नहीं समझते हैं अगर इन बातों को समझना चालू कर देंगे तो उनका वैसे ही जीवन बहुत सुखी बन जाएगा आम लोग हैं जो पंद्रह बीस हज़ार पच्चीस हज़ार कमाते हैं वो भी जी रहे हैं तो पचास हज़ार वाला बंदा क्यों नहीं जी सकता आराम से क्योंकि तो वो खर्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो खर्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं वो हम ये कहते हैं कि हमें दो चीज़ों में डिफ़रेंस समझना चाहिए सबसे बड़ी पहली है वो नीड्स और वांट हमारी जरूरत क्या है हम हमें क्या चाहिए अगर हम इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझना चालू कर देंगे हमें आज की डेट में कौन सी चीज़ चाहिए और हम किसको को पोस्टपोन कर सकते हैं तो अगर हम ये चीज़ें समझना चालू कर देंगे तो हमारा खर्चा अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाएगा हुँ, हुँ, हुँ। यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में हम बताते हैं कि हम अपने खर्चे को कैसे कम, कम कर सकते हैं क्योंकि फाइनेंस को मैनेज करने के लिए दो ही रास्ते हैं या पैसे को खर्चे को कम करना या अपनी इनकम बढ़ाना दोनों में से दोनों में से कोई एक अगर हम दोनों में से एक कर रहे हैं जैसे कि बताया खर्चों कम करते हैं जो कि हर किसी के बाद में हर एक कोई नहीं कर सकता है उसको सोच समझ करके ही किया जा सकता है दूसरा है कि हम अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं या तो हमारी सैलरी बढ़े या हमारा बिजनेस बढ़े तो आज की डेट में दोनों जो हैं वो जैसे कंपटिशन का ज़माना है तो दोनों पॉसिबल नहीं है तो हमारे दूसरा रूट है खर्चों कम करना वो ज़्यादा बेहतर है मोहित जी बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं आप और मुझे लगता है कि हमारे जो दोस्त इस वक्त हमें सुन रहे हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए हमारे विद्यार्थी मित्र जो खास करके इस कार्यक्रम को सुनते हैं मुझे लगता है कि आप लोग चार्टड अकाउंट और फाइनेंस की जो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन है वो हम समझ रहे हैं दोनों में जो अलग तत्व है वो हम समझ रहे हैं जैसे कि सी करने के बाद हम लोग कंपनीज के अकाउंट को मैनेज करते हैं अपने ही बिजनेस को मैनेज करते हैं उसमें भी जो अकाउंट हमारा जो मेन हमारा जो फाइनेंस है उसका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है या कम हो रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं लेकिन फाइनेंस वाली जो बात आती है मनी मैनेजमेंट यानी जहाँ पर पैसे को हम लोग मैनेज करने वाली बात वो इससे हमको सीखने को मिलता है थोड़ा सा अलग जहाँ पर हम अपनी ज़रूरतों को और हमारे चाहतों को दोनों को देखने के बाद हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं चाहतों को थोड़ी देर के लिए हम उसको पोस्टपॉन्ड करते हैं जब तक हम उस अवस्था तक आ जाए तो दोनों चीज़ें हैं आप, आप उस चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज करें मोहित जी का बार बार यही कहना है कि लोग इस फाइनेंस को समझ नहीं पा रहे यानी आर्थिक अवस्था को नहीं समझ पा रहे या हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से मैनेज करके खर्चे जो एक्स्ट्रा हम लोग बांध रख रहे हैं जैसे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए वस्तु चाहिए और सोसाइटी में रहता है तो एक दूसरे को देखकर बेसिकली जो नीड्स और वार्ड में डिफरेंस नहीं समझने का सबसे बड़ा यही कारण है कि हमारे पास ये है और दूसरों का हमसे ज्यादा है, जादा है हम सार... दूसरों की खुशी ज्यादा देख के अपने चाद... अपना जो पैर है वो चादर से बाहर कर लेते हैं ये तो भी, वो एक वो भी एक कारण है सोसाइटी में रह के हमारा हमारे पास ये नहीं है हमारे पास वो नहीं है ये भी एक बड़ा कारण हम लोग देखा करते है की हम उनसे छोटे ना हो जाए इसलिए बिल्कुल सही खर्चों को बढ़ा देते हैं अपने आप को भी उस लेवल पे ला के रखने के बिल्कुल करते हैं है। और वो चीजें तो कभी पूरी होनी वाली नहीं है हाँ। और वो एक दौड़ है हमारी हमें हम हमारा पहला स्टेप यही होना चाहिए कि जो हमारी नीड्स हैं आज के टाइम पे जो हमें चाहिए नीड्स नीड्स तो का मतलब है कि जिस जिसके बिना हम नहीं कर पाते हैं वांट्स वो है कि कल को हमें जाके इसकी जरूरत पड़ सकती है वो कल को पड़ सकती है आज नहीं कल के लिए हम आज अपना स्पॉयल नहीं कर सकते यही चीज को समझना बहुत बड़ी बात है नहीं, नहीं, अगर इस चीज को हम समझ जाएंगे आज के हमारे जो खर्चे हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं अगर आज के हमारे कंट्रोल खर्चे हो जाएं, तो सबसे बड़ी बात है हमारे पास सरप्लस मनी आ जाएगी सेविंग, हो जाएगी। सेविंग तो होना सेविंग चालू तो हो जाएगा सशक्त हो जाएगा सशक्त हो जायेंगे अगर हमारे पास आज शेविंग होना चालू हो जाएगा तो हमारे लिए एक साल में दो साल में अगर इसको हम करते रहते हैं कंटिन्यू तो हमारे पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो सकता है तो किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है सही बात है और ये कोई भी कर सकता है चाहे हो हो या फैमिली के बड़े मेंबर हो, या कोई भी सभी लोग इस चीजों को कर सकते हैं सबसे बड़ा बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको सेविंग की हैबिट नहीं है बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पे जाके आप रेकरिंग डिपॉजिट होता है आरडी बोलते हैं जिसको वो चालू कीजिए एक साल के लिए जितना मिनिमम कर सकते हो पहले तो अपना जो है बैंक में बैलेंस रखिए उसके बाद वहाँ से आर चालू कीजिए एक साल के लिए एक तरह से आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है उस पर इंटरेस्ट चल रहा है ठीक है ना ये अगर हैबिट आपकी शुरू हो गई पहले आप हज़ार की लगाते हो फिर दो हज़ार की उसके बाद फिर अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएगी तो ऐसा करने से आपके पास पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा पैसा इकट्ठा होगा कल को आप किसी न किसी तरीके से उस पैसे को यूज़ कर सकते हो बिजनेस बढ़ा सकते हो फैमिली के एक्सपेंशन में कोई भी चीज़ लेनी है तो ईजिली कर सकते हो सबसे बड़ी बात है जो आज की जनरेशन है वो ई लोन पर डिपेंड करती है कि मैं लोन ले लूँ मेरे को बाइक लेनी है मैं लोन ले मेरे को कार लेनी है लोन ले होम लोन लेना है सब चीज़ों के लिए लोन पे है अगर आपके पास कुछ ना कुछ पैसा होगा तो वो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए तो ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो अपने लिए ही है हर एक बंदा अपने पर कर सकता है अपने पर लागू कर सकता है सिर्फ ये दो चीज़ें समझने पे नीड्स और वांट बहुत ही अच्छी बात मोहित जी आप बता रहे थे हमारे विद्यार्थी मित्रों को और हमारे इस शो को सुनने वाले सभी लोग समझ रहे होंगे कि हमारे आ, फाइनेंस को कैसे हम लोग मैंटेन कर सकते हैं स्टे, स्टेबल बना सकते हैं वो सारी बातें हम कर रहे थे आइए आगे बढ़ते हुए मोहित जी आप बता रहे थे कि मैं बैंकिंग सेक, आ, बैंकिंग सेक्टर में भी काम कर चुका हूँ तो उसका जो एक्सपीरियंस है और आपने फोर जैसे कि शेयर मार्केट का जो सबसे बड़ा यू वाला जो ट्रेडिंग कंपनी है उसमें भी आपने थोड़ा सा काम किया है तो उसके एक्सपीरियंसेस थोड़ा हमारे श्रोताओं के लिए शेयर कीजिए सबसे पहले मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की बैंक से बैंक में था तो बैंक में जॉब की तो वहाँ का थोड़ा नॉलेज लिया जी उसके बाद मैंने लाइफ इंश्योरेंस कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है रिलायंस उसमें काम किया है उसके बाद फॉरेक्स फॉरेक्स का मतलब होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो करेंसी के आदान प्रदान होते हैं यानी कि जैसे बाहर से लोग यहाँ आते हैं अपनी करेंसी चेंज करवाते हैं अमेरिका के यूएस डॉलर होते हैं ऑस्ट्रेलिया के यूएस डॉलर होते हैं कुवैत होता है दिनारा होता है उनको एक्सचेंज करने का कोई सिस्टम होता है और उनको जो है इंटरनेशनल लेवल पर हमने डील किया हुआ है नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर डील किया हुआ है जी वो सब जो हैं वो सब में थोड़ा एक्सपीरियंस है उसके साथ ही ये बैंकिंग इंश्योरेंस और ये फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस लेने के बाद ही मैंने ये अपना कार्य शुरू किया फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ये तीन चीज़ें ही आ, बहुत मजबूत बनाती हैं सबसे पहला है बैंकिंग जितना किसी भी देश का बैंक बहुत मजबूत होगा उतना ही देश उन्नति करेगा जैसे कि हमारा भारत है भारत में आज की डेट में सॉलिड होने का कारण भी यही है कि हमारी बैंकिंग प्रणाली बहुत अच्छी है उनमें रघुराजन जी हैं जो अपने गवर्नर बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहे हैं और जो अपनी आ, भारत सरकार है उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री वो भी बहुत अच्छा प्ले रोल कर रही है जो कि महंगाई दर को कम कर रही है और इंटरेस्ट को कम कर रही है तो एक तरह से ये है लंबे समय के लिए ये बहुत अच्छा आ, रोल प्ले रोल कर प्ले रही कर सकता है जी मुझे मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कि फोर में शेयर मार्केट का ये है अगर इसमें हम लोग को एंट्री करना है पैसा बनाना है तो क्या बुद्धि में रखना है किस तरह आ, से सबसे पहले जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये डिस्कस किया कि अगर इन चीज़ों में एंट्री करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए सबसे पहले है कि इन चीज़ों को समझना चाहिए शेयर मार्केट क्या होती है और वो कितना टाइम के लिए होती है क्योंकि आजकल के क्या होता है कि आज आ, सबसे पहला क्या होता है कोई भी कंसल्टेंट आता है तो वो ये नहीं पूछता कि आपने आ, जो पैसा लगाना है शेविंग करनी है वो कितने टाइम की करनी है ठीक है अगर हमें पता हो कि आपको सेविंग एक साल के लिए करनी है दो के लिए करनी है दस के लिए करनी है पंद्रह साल के लिए करनी है तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट बने होते हैं जैसे एक साल के लिए आपको बताया बैंक में एफडी डी ठीक है उसके बाद ऊपर जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ते रहता है दो साल के लिए तीन साल के लिए तो वैसे वैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन हुए होते हैं जैसे कि एक साल के लिए एफ डी है उसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स जो हैं आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो सुने जाते हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट गिना जाता है म्यूचुअल फंड के बाद आप शेयर मार्केट भी आ सकते हो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स भी आते हैं पीपीएफ भी आता है ये सब एक सेविंग करने के तरीके बताए जाते हैं आप पूछ रहे हो कि शेयर मार्केट में एंट्री करना होता है शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए कम से कम आपको टाइम चाहिए दस साल का अच्छा यानी कि आपको शेयर खरीदने हैं तो ये सोच लो कि मैंने दस साल इस पैसे को नहीं छेड़ना है अगर तो आपके पास इतना टाइम है इतना पेशेंस है तो आप शेयर मार्केट में एंटर कीजिए ठीक है बाकी जो आजकल का ट्रेंड है ठीक है आज शेयर लिया और 10 दिन 20 दिन में 50 दिन में 6 महीने में बेच दिया ये ऐसा ट्रेंड नहीं है <laughs> उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है <laughs> पैसा बन भी सकता है नहीं भी बन सकता क्योंकि डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट में अगर हम लोग पैसा लगाते हैं तो बहुत जल्दी हमको ज्यादा रिटर्न मिल जाते हैं देखिए जो रिटर्न मिलते भी हैं ऐसी बात रिटर्न बनते भी है एक्चुअली हर एक बंदा जो है, रिस्क, इसमें होता है एक रिस्क। नहीं, नहीं। पैसा जल्दी बनना मतलब कि रिस्क भी ज्यादा है रिटर्न भी ज्यादा है अच्छा, दोनों चीजें हैं जितना रिस्क आपका कम होगा उतनी रिटर्न कम होगी सीधी सी बात है इसलिए हर एक बंदे को मैं नहीं बोलूँगा कि वो शेयर मार्केट में जाए वो इस चीज को पहले समझे कि मेरे को अगर मैं यहाँ से स्मॉल सेविंग करना चालू भी करता हूँ तो मैंने कितने टाइम के लिए करनी है दो साल पाँच साल दस साल अगर वो जैसे हर एक बंद आ, कोई फैमिली है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं पाँच साल छः साल का वो यहाँ से दस साल के लिए अपनी प्लानिंग कर सकता है क्योंकि तो हर एक बंदे कोई भी प्लानिंग करनी है बड़ी से ले छोटी तक उसके पास टाइम होना चाहिए और पैसा होना चाहिए और आज की जो आ, जिंदगी है उनमें लोगों के पास पैसा नहीं है टाइम भी कम है तो इसलिए मैनेज नहीं कर पाते ठीक है तो हर एक नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बने होते हैं उनको नीड के हिसाब से ही लेना ज़्यादा बेस्ट है सही बात है तो यही फाइनेंशियल कंसल्टेंट का मेन रोल आता है नहीं नहीं। और हमें किसी भी तरह से जैसे कि आजकल जो फ्रॉड होते हैं बहुत सारे जैसे किसी ने बोला चिट फंड होगी कल कार लोन का या फिर कोई ऐसी जैसे स्कीम्स निकलते हैं क्या हम कैसे उसको समझें और जाने कि ये हमारे लिए मुसीबत है या ये भी आपका अच्छा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल जो फ्रॉड होते हैं वो क्यों होते हैं सबसे उनका पहला कारण होता है कि हम कोई भी कंपनी आती है उसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं लेते हैं नहीं। डिटेल नॉलेज बोले तो कोई एक कंपनी है वो कहाँ रजिस्टर हुई है उसका मेन काम क्या है वो रजिस्टर कैसे होती है तो वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है कोई लोकल कंपनी है उसमें हमें सारा कोई डिटेल जाननी पड़ती है कि वो प्राइवेट है प्राइवेट लिमिटेड है उसमें शेयर कैपिटल कितनी है वगैरह वगैरह सब कुछ तो बेटर है अगर आप कोई कंपनी में जैसे हम शेयर मार्केट की बात करते हैं या किसी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर है ठीक है ये हुआ जानने का कारण भाई कोई बैंक है बैंक रजिस्टर कहाँ होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर जो इंश्योरेंस कंपनी हैं वो रजिस्टर होती है आई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है जो शेयर्स होते हैं वो रजिस्टर होते हैं सेबी के अंडर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये तीनों बॉडीज़ हैं वो भारत सरकार के अंदर हैं कोई भी प्राइवेट बैंक्स हैं सरकारी बैंक्स हैं वो आर के अंडर ही रजिस्टर होंगे इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो आई के अंडर ही रजिस्टर होंगी वो हमें पहले चेक करना है कि कंपनी रजिस्टर कहाँ है इनका काम क्या है हु. उसके बाद ये शेयर मार्केट में है ये सब कुछ वो सारी डिटेल हमें चेक करनी पड़नी पड़ेगी पढ़ने के लिए समझना पड़ेगा उस सब कुछ जब तक हम नहीं समझते हैं वो हम कह सकते हैं कि नहीं अभी समझो मेरे जैसे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति अगर उधर पहुंच जाता है और बैंकिंग और सब लिखा रहता है कि लिखा हुआ रहता है हमारा ये है वो है तो क्या उसी से समझना है कि फिर क्या देखना पड़ेगा नहीं है? फिर वो किसी से कंसल्ट भी करना होता है ना आपके पास मैं आता हूँ जी मैं अपनी कंपनी खोली है और ये मेरा प्रोडक्ट है मैं ये काम करता हूँ ये मेरा आ, सारा फीचर्स हैं पर आपको चेक भी तो करना होता है ना कैसे चेक करेंगे आप तो वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन चेक कीजिए कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट है बड़ी शहर में जाके, वहां से कंसल ये कंपनी ऐसी है वैसी है वैसी इसका क्या कारण है कंपनी बनी है क्यों बनी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन्वेस्टमेंट क्या है उसके फील्ड क्या है सारा कुछ ए टू जेड पता करना चाहिए फिर आपको लगता है कि हाँ भाई कंपनी सही है तो उसके साथ पास जाना चाहिए अपना पैसा देखिए हर एक बंदा पैसा कमाता है उसकी मेहनत की कमाई होती है ठीक है उसका ये जानने का हक है कि ये काम कंपनी क्या काम कर रही है क्या नहीं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हम हमारे लिए ऐसे लोगों के लिए ही बनाया कि हमें पता होना चाहिए कि ये कंपनी क्या काम कर रही है कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही नहीं। नहीं। तो ये जब जानेंगे समझेंगे तभी पता लगेगा चलिए मोहत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे जो दोस्त इस वक्त हमें सुन रहे हैं उन्हें फाइनेंस के बारे में काफ़ी अच्छी बातें समझ में आ रहा है क्योंकि कई बार हम लोग जो है आ, हा, हाई हाई रिटर्न को देखकर हम लोग सीधा चले जाते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं क्या करना है दो साल में तो पैसा मिलेगा आपने क्योंकि इतना सब ढूंढने का और समझने के लिए टाइम की वेस्ट करने का ऐसे भी कई लोग होते हैं आपकी बात बहुत सही है आज के जनरेशन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रिटर्न देख के पैसा लगाते हैं वो कभी नहीं करना चाहिए रिटर्न जितनी ज़्यादा रिटर्न होगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा तो हमें अपने पैसे को अपनी रिस्क के हिसाब से मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ उसके हिसाब से ही करना चाहिए अगर मैं बैंक में जो एफ डी है उससे संतुष्ट हूँ तो मेरे को उनमें ही रहना चाहिए अगर मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ तो मेरे को अदर ऑप्शंस बहुत सारी हैं शेयर मार्केट डायरेक्ट एक ऑप्शन नहीं है नहीं, नहीं, नहीं। आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो शेयर्स को भी मैनेज करते हैं आपकी बैंक एफडी को भी मैनेज करते हैं और इजीली आपको पैसा दे सकते हैं अच्छी रिटर्न भी मिल सकती है बट आपका टाइम लगाने का इन्वेस्ट करने का हॉरिजन का पता होना चाहिए नहीं, नहीं। अगर ये सब चीज़ें आपको पता है ये सब चीज़ें आपको सोच समझ कर चलते हो कि मैं यहाँ से अपना पैसा बढ़ाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास कितना टाइम है अगर आ, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आ, मेरा बेटा है वो चार साल का है आज अठारह साल के बाद उसको हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है और मेरे पास अभी है चौदह साल ठीक है हायर एजुकेशन के लिए अगर मैं ये कहता हूँ मेरे को उसको सीए बनाना है या डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है तो आज की डेट में उसका खर्चा दस लाख रुपये तो होगा ना दस लाख रुपए का आज का खर्चा है और अठारह साल बाद मेरे पास दस लाख रुपए कैसे होगा अगर मैं आज ही अपनी स्मॉल सेविंग चालू नहीं करूं तो तो नहीं होगा तो नहीं होगा तो ये दो चीज़ होगी कि एक तो साल टाइम हो गया और एक पता होना चाहिए कि हमारे पैसा जोड़ना है नहीं। नहीं। तो ऐसे स्मॉल सेविंग करके करके आप पैसा किसी ना किसी तरीके से जोड़ लोगे तो ये सब चीज़ें ही देखा जाता है फाइनेंशियल कंसल्टेंट चलिए मोह बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपनी आर्थिक व्यवस्था को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं या बना के रख सकते हैं इसके लिए छोटी छोटी बचत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम रोल हमारे लिए प्ले कर सकते हैं हमारे आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए हाँ एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी बैंक आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स देगा ऐसा कुछ बताता है तो समझ लीजिए वो कभी भी नहीं होने वाली चीज़ें हैं थोड़ी देर के लिए आपको ज़रूर मिल सकता है लेकिन बाद में वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है इसीलिए ऐसे चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान न दे लेकिन जो रेगुलर हमारे जो गवर्नमेंट बेस्ड बैंकस होते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस होते हैं या जो म्यूचुअल फंड के बारे में जैसे बता रहे थोड़ा सा उसमें स्टडी कर ले और धीरे धीरे क्योंकि कहते कहते हैं कि एक, एक, एक बूंद एक एक एक से जैसे घड़ा <laughs> बढ़ता है वैसे धीरे धीरे भले छोटा क्यों ना हो लेकिन उसी से हमको आगे बढ़ना है जिससे हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा हाँ। हमारा पैसा हमारे पास ही रहेगा और मिलेगा तो थोड़ा बढ़ के ही मिलेगा लेकिन हम ज्यादा की अगर कोशिश करते हैं आज भरा और कल डबल होके मिल जाए तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट यानी जल्दी इनकम मिलने वाली कोई चीजें है ही नहीं या आप करना चाहें तो छोटा साइड बिजनेस कर सकते हैं जहाँ पर आप, आप उसको देख के आप भी बिजनेसमैन बन सकते हैं जैसे आठ घंटा आप काम करते हैं फिर आने के बाद दो तीन घंटा कहीं आप जॉब कर ले वो एक तार्ट टाइम जॉब आप करते हैं तो वो एक प्लस पॉइंट हो सकता है या अर्निंग अर्निंग सोर्स बढ़ा बना है। सकते हैं लेकिन कहीं भी इन्वेस्ट करके आपका हाई रिटर्न वाली जो बातें आती हैं वो बहुत करके नुकसान वाली है और बहुत सारे लोग इस तरह के नुकसान झेल चुके हैं तो आप प्लीज़ इस तरह की कोई भी हाई रिटर्न को देख कहीं भी इन्वेस्ट मत कीजिए चलिए बहुत अच्छा लगा मोह आपसे बात करके और मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं वो फाइनेंस मैनेजमेंट को या कंसल्टेंट जो सब्जेक्ट है उसको उसमें मास्टरी करके अपने अपने आप को भी सशक्त बनाएंगे आर्थिक रूप से और दूसरे उनके जो आसपास के लोग हैं जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको भी सशक्त बनाने की पूरी पूरी उनको हेल्प करेंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ और चलिए विद्यार्थी मित्रों आप अगर मैथमेटिक्स आप अच्छा है कॉमर्स में आप रुचि रखते हैं तो ज़रूर फाइनेंस में मास्टरी करिए और आर्थिक कंसल्टेंट यानि एक फाइनेंस कंसलटेंट के रूप में अपना सेल्फ माना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं और दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं और जॉब तो आपको कहीं भी मिल जाएगा बैंक में भी मिल जाएगा और शेयर मार्केट में भी आप अपना अच्छी तरह से पोजीशन बना सकते हैं बहुत सारी जगह पे आपको एक बहुत ही अच्छा करियर है जहाँ आप एक बार कर लेते हैं तो फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा बहुत ही अच्छा करियर है ना बिल्कुल बहुत इसमें आज की डेट में इनफैक्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट हम यही बोलेंगे कि हर एक हर एक बंदे की नीड है नहीं, क्योंकि नहीं। अपने पैसे को हम अगर आप ही मैनेज करना चालू कर देंगे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है बात नहीं सही बात मोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो नमस्काराते रहो